नमस्कार जी बिजनेस पर आपका स्वागत है आप देख रहे होगा एक एक कर समझते हैं शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर एस डिग निखिये हल्की से बिखवाल यहाँ पर देखने को मिल रही है करीब चौदह हजार आठ सौ चौबीस के लेवल्स पर कामकाज यहाँ पर आता हुआ वही तमाम एशियाई बाजार में फिलहाल सुस्ती ही देखने को मिल रही है होंगकोंग के बाजार में करीब 200 अंकों की बिकवाली का दबाव है निकाई भी आप देखे और शंघाई में भी लाल निशान के साथ ही ट्रेड देखने को मिला ये आप जान लेते हैं निचले स्तरों से करीब दो सौ अंकों का सुधार जरूर देखने को मिला डाव में छत्तीस अंकों की बढ़त के साथ हमने क्लोजिंग देखी लेकिन नैसडेक में लाल निशान के साथ कामकाज खत्म होता हुआ दिखा और एस एन पी ने अपने आप को संभाला विदेशी बाजार के संकेतों में काफी कुछ अहम है कई सारे ट्रिगर्स हैं जिन्हें फोकस में रखना है साथ ही कमोडिटी मार्केट्स भी हैं जिस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी विस्तार से एक एक कर जान लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कमोडिटी बाजार में आखिरकार क्या कुछ हो रहा है अमेरिका में भंडार घटने से कच्चा तेल जो है दो प्रतिशत चढ़कर साल भर की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखाया है चलिए डिटेल में जान लेते हैं विदेशी बाजार में क्या कुछ हो रहा है और फोकस में हमें क्या क्या रखना है दीपांशो भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं दिपांशो गुड मॉर्निंग बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप कैसा है गुड मॉर्निंग मानसी थोड़ी नरमी के संकेत आ रहे हैं थोड़ी सुस्ती बाजारों में दिख रही है जो तीन दिनों की जबरदस्त तेजी आई है वो कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगते हुए दिखा है कोई नेगेटिव क्यूज नहीं है कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है बस बड़ी तेजी के बाद बाजार थोड़ा ब्रीदर लेते हुए दिख रहे हैं और इसी तरह के आप ग्लोबल क्यूज देख रहे हैं कल शाम भी अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में एक सीमित दायरे में सुस्त कारोबार ही होते हुए दिखाई है ढाई पॉइंट की रेंज में ही डाउट कन्फाइंड था कल के दिन और हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ नैसडैग पर एकदम सपाट क्लोजिंग रही एल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी उसमें सात का उछाल पर उसके सामने Amazon 2% फिसलकर बंद हुआ। काफी सारे और नतीजे स्पेशली मिड कैप्स से बाजार में हमने एक सीमित दायरे में एक्शन होते हुए देखा। जो रिटेल ट्रेडर्स की रे, रेडिट बैक्ट वॉल स्ट्रीट शेयर्स में हम एक्शन देख रहे थे वहां पर भी एक बहुत ही छोटे दायरे में कल कारोबार होते हुए दिखा है Uh, काफी सारे अहम ट्रिगर्स है आने वाले समय के लिए जो बनते हुए दिख रहे हैं एक बड़ी बात है कि आज आने वाले हैं साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे और गिरकर आएंगे आ, लगभग आठ लाख तीस हजार का अनुमान है पर आगे जाकर जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि वो एक बार फिर से जॉब कट्स करने वाली है क्योंकि जो सरकार की तरफ से एयरलाइन कंपनी को राहत मिल रही थी वो अगले महीने एक्सपायर हो जाएगी तो इसी विषय में जो स्टिमलेस बिल पर चर्चा है वो इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि अगर एयरलाइन वापस परेशानी में आएंगी तो फिर अमेरिका की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है बाइडन साहब ने भी कहा है कि वो रिपब्लिकन्स के साथ स्टिमुलस बिल को कम करने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव क्यू आ रहा है यूरोप की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार रहा छोटी रेंज में यहाँ पर भी ट्रेड होते हुए दिखा पर कच्चे तेल यहाँ पर खरीदारी कायम है कल फिर से दो का उछाल रहा और अब अट्ठावन पचास पर ब्रांड पहुंचता हुआ दिख रहा है डॉलर दो महीने की ऊंचाई पर है पर कल सोने और चांदी पर हल्का सा दबाव आते हुए दिखा है हालांकि इस सुबह आप देख रहे कि चांदी में एक्शन फिर से लौट चुका है बिल्कुल तो चले सुबह चांदी में एक्शन जरूर लौटता हुआ दिखा कमोडिटी मार्केट से साथ ही विदेशी बाजार के संकेतों को आगे भी समझने की कोशिश होगी आगे बढ़ते हो आप जान लेते हैं कि, कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया एफ आई का एक्शन एफ ने कैश मार्केट में तो खरीदारी जरूर की है लेकिन वायदा बाजार में उनकी तरफ से बिकवाली के आंकड़े आप देख पाएंगे आ, कैश मार्केट में करीब दो करोड़ की खरीदारी एफ की तरफ से आती हुई दिखी है वहीं एफ वायदा बाजार में तीन हजार करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं और करोड़ की बिकवाली डी आई है कैश मार्केट में तो क्लियरली एफ की खरीददारी uh, सिर्फ कैश मार्केट में है इसके अलावा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है बाजार जहां देख रहे हैं। साथ ही भारतीय बाजार के लिए भारतीय बाजार पर आज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए जान लेते हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अनंत सर गुड मॉर्निंग विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही वीकली एक्सपायरी का दिन इस दिन भारतीय बाजार के लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी जुड़े हैं उम्मीद के मुताबिक अमेरिकी बाजारों में बंद बाजार हुए तो लगभग पच्चीस पचास पॉइंट ऊपर ही डाओ फीचर्स ट्रेड कर रहे थे और घूम फिर कर डाउ फीचर्स अमेरिकी बाजार वही जाकर बंद हुए है और बाकी बाजारों में भी थोड़ा शांत कारोबार है कितने दिनों की अच्छी तेजी के बाद बाजार थोड़ा तो इंसोलिडेशन के मूड में है सीमित दायरे में थोड़ा वक्त बिताने के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं और भारतीय बाजारों के लिए चूंकि एक्सपायरी का दिन है इसलिए थोड़े आप उतार चढ़ाव की उम्मीद कर सकते हैं पहले और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करनी चाहिए भारतीय बाजारों में अगर कुछ शुरुआत होती है तो बायोन ड्रिक्स का मार्केट है वही साथ में ऊपरी स्थलों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग भी आपको आने की उम्मीद रखनी चाहिए तो जो आज अहम सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो निकल कर आती है चौदह से लेकर चौदह कमजोरी का संख्या तभी होगा जब 14,700 के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करे जो की यहाँ से काफी कंफर्ट जोन पर है तो 14,700 से आप चार गिनी अगर वो टूटे तो तो ही आपको सोचना है कि आप हल्की हल्की कमजोरी देखें जब तक 14,700 के ऊपर है तब तक बिल्कुल अच्छे से मजबूत है इसमें कोई डाउट नहीं अब आइए ऊपर की तरफ तो चौदह हजार आठ ये वो रेंज है पचहत्तर पॉइंट की जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी पूरी संभावना है 15000 के आसपास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स uh, तो उसे पार करना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए मजबूत ग्लोबल क्यूज चाहिए और अभी जो संकेत है तो उस हिसाब से ऊपरी स्तरों पर आप प्रॉफिट बुकिंग आने की भी संभावना देखेंगे जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है बैंक निफ्टी के लिए छोटे लेवल निकाल पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पिछले तीन दिनों में जितना बड़ा मूव बैंक निफ्टी पर आया है उसके आज से सीधा सपोर्ट जो अब निकल कर आता है चौंतीस से लेकर चौंतीस ये वो रेंज है जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर पैंतीस हजार पैंतीस आपको मुनाफा वसूली की जगह नजर आ सकती है तो इन लेवल्स पर आज एक्सपायरी के दिन ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिहाज से आपको दोनों ही तरफ फोकस करना है गिरावट में खरीदारी करनी है और उछाल में रिकवरी में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल अनिल सर शुक्रिया ये स्ट्रेटजी हमें बताने के लिए तो गिरावट में खरीददारी करनी है उछाल में प्रॉफिट बुकिंग यहां पर करने की राय दोनों तरफ मौके मिलते हुए दिखेंगे और स्ट्रेटजीज जो हैं इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा निफ्टी पर स्ट्रेटजी 14,575 से 14,650 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले वहीं ऊपरी रेंज की अगर बात करें चौदह से चौदह इस अदायरे को हायर रेंज के तौर पर आप निफ्टी के लिए मानकर चले सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए चौतीस से चौतीस के रहेंगे साथ ही पैंतीस से 35, के दायरे को बैंक निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के के तौर पर मानकर चल सकते हैं दोनों ही तरफ के मौके मिलते हुए देखेंगे अहम दिन है तो हर हर नतीजों के लिए क्योंकि हीरो मोटो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आ रहे हैं वहीं टाटा पार्केनर कॉपोरेशन एचपीसी और Entertainment, वायदा कारोबार के के स्टॉक्स रहेंगे नतीजों के दम पर. एक्सपैंड है। घाटे से, से मुनाफे में आई है कई सारे एडजस्टमेंट है पर सबसे बड़ी बात है आरपू एवरेज रेवन्यू पर यूजर यह ढाई परसेंट बढ़ 166 पर आया। तो पिछले कई तिमाहियों से जो का का बढ़ने का ट्रेंड है है वो बरकरार दिखा है। और इस बार तो हमने देखा है है कि हाईएस्ट एवर कस्टमर एडिशन हुआ है एक मुनाफे की बात करें तो ढाई गुना बढ़कर मुनाफा आया है इनका एस्ट्रल पॉली नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे इसमें इसके बारे में हमने बताया था और दमदार आए हैं अनुमान से भी बेहतर की बात करें 35 का उछाल बासठ परसेंट कामकाजी मुनाफा बढ़ा है साढ़े तीन परसेंट का मार्जिन एक्सपेंशन और मुनाफा भी 82.5 टू पॉइंट परसेंट बढ़कर आया है साथ ही एक बोनस इशू भी करा है हर वन इंस टू का तो वहां पर भी आप नजर रखिये कंपनी का नाम एस्ट्रल पॉली टेक्निक से बदलकर एस्ट्रल पॉली हो जाएगा इसके लिए भी बोर्ड ने मंजूरी और वन ट्वेंटी एट करोड़ के लॉस के सामने फोर्टी वन करोड़ का प्रॉफिट है हिंदुस्तान कॉपर आय लगभग छह गुना बढ़कर आई है इनकी और ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आई है सीक्वेंस साइंटिफिक की बात करें तो तेरह परसेंट आय बढ़ी है तैतीस परसेंट कामकाज ही मुनाफा पड़ा है और मुनाफे में हमने 65 परसेंट का उछाल मार्जिन परसेंट है, पर है, पर है, पर है प्रोविजन डेढ़ गुना बढ़े हैं अगर आप साल दर साल देखें तिमाही दर तिमाही भी ट्वेंटी सेवन परसेंट का उछाल है पर एनपीएस में गिरावट देखी है और नेट में सुधार दिखा है बिल्कुल शुक्रिया खबरों वाले शेयर और विदेशी बाजार की संख्या हमें बताने के लिए आगे बढ़ते और LIC IPO से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर हमारे हमारे साथ सहयोगी अनुराग शाह शाहराग बी ओ एल आई सी आईपीओ से जुड़ी कौन सी खबर लेकर आए हैं आप देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में जो ऐलान किया है कि तुण में वो पॉलिसी होल्डर के लिए होगा तो अब जो है वित्त मंत्रालय से जुड़े सोर्सेस और एलआईसी से जुड़े सोर्सेस बता रहे हैं कि इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले छह से आठ दस महीने के अंदर एक करोड़ से ज्यादा नए डीमेट अकाउंट खुलेंगे इस ऐलान के बाद क्योंकि जो एल के पॉलिसी होल्डर्स की संख्या है वो करीब 25 करोड़ है तो इन पच्चीस करोड़ पॉलिसी होल्डर्स में से एक बड़ा जो सेक्शन होगा जो इनके पास डीमेट अकाउंट नहीं होंगे और भारत के अंदर जो डीमेट अकाउंट की भी संख्या है वो करीब चार साढ़े करोड़ के करीब है तो एल के आईपीओ अंदर स्पेशल रिजर्वेशन होने की वजह से इन पॉलिसिकल ओर्डर्स की तरफ से जो है वो डिमेट अकाउंट खोले जाएंगे तो ये पूरे आ, आ, मार्केट के लिए और जो डॉगिटरीज है सी डी के लिए और उसकी जो होल्डिंग कंपनी है बीएससी के लिए काफी बड़ी खबर होगी क्योंकि तो एक करोड़ के करीब अगर डिमेट अकाउंट खुलते हैं तो काफी जबरदस्त एक्शन आएगा और दीपन सेक्रेटरी की तरफ से जो कहा गया है एक इंटरव्यू के अंदर के पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10 परसेंट तक का रिजर्वेशन किया जा सकता है तो इसके बाद जो एलआईसी की तरफ से जो पुश दिया जा रहा है जो एजेंट्स हैं वो भी अपने जो बाकी के दो महीने के अंदर जो पॉलिसी की मार्केटिंग होती है जो बिक्री होती है उसमें इसी तरह से पॉलिसी बेच रहे हैं कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है देश का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है तो अगर आप एलआईसी के पॉल, पॉलिसी होल्डर्स होंगे तो आपको स्पेशल रिजर्वेशन मिलेगा आईपीओ के अंदर काफी तो बड़ी खबर है कि आने वाले साल के अंदर जो एक करोड़ से ज्यादा नए डीमेट अकाउंट खुलने की जो वित्त मंत्रालय को उम्मीद है क्योंकि जो एलआईसी का मेगा आईपीओ है।, तो है और, और एक्सक्लूसिव सबसे पहले आपके लिए जुड़ी आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज के लिए कुछ इंपोर्टेंट ट्रेडिंग कॉल हमारे पास कुल मिलाकर तीन ट्रेडिंग कॉल्स हैं और तीनों की तीनों खरीदारी की ही तरफ इशारा कर रही हैं। शुरुआत निर्मल बंग से करेंगे पीटीसी इंडिया पर खरीदारी की राय है छियासठ के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए स्टॉप लॉस उनसठ फिफ्टी नाइन का यहाँ पर लगाकर आप चलिएगा इसके अलावा यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया में भी और खरीदारी 144 के के साथ 160 का टारगेट आप ध्यान में रखकर बैंक ऑफ प्रोडक्ट पर एक सौ साठ के टारगेट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कीजिएगा ग्रेन्यूल्स पर चॉइस ब्रोकिंग की राय है कैश मार्केट में खरीदारी करने के तीन के टारगेट को ध्यान में रखा जाए तीन सौ का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा और खरीदारी की राय यहाँ पर बैंकों और साथ ही पीटीसी को मिल रही है ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सजाई है तो दो ऑप्शन है और दोनों ही स्टॉक्स जो है वो बजाज ग्रुप से संबंधित है तो पहले तो बजाज ऑटो तो की बात करते हैं तो चार हजार तीन सौ की कॉल यहाँ पर जो ट्रेडर है एक रुपए की पे ले सकता है इसमें स्टॉप रखना निहायत आवश्यक सौ रुपए का स्टॉप लॉस रखे टार्गेट रहेगा इसका एक सौ दूसरा जो स्टॉक है वो तो यहाँ पे आप दस रुपए की कॉल दस हजार की स्ट्राइक प्राइस लें दो रुपए पे स्टॉप लॉस रखना यहाँ पे भी आवश्यक एक का स्टॉप रखेंगे और टारगेट इसका कोशिश करेंगे तीन आपको मिल जाए चलिए तो दो इम्पोर्टेंट कॉल जहां पर ऑप्शन से जुड़ी वीके शर्मा साहब की तरफ से आती हुई और हर रोज शाम हमारी खास पेशकश हम के लिए लेकर आते हैं बाजार आज और कल जिसमें दिन भर का एक्शन वहीं ऑप्शंस की दमदार रणनीति शर्मा जी की तरफ से आपके लिए हम पेश करते हैं तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल देखना बिल्कुल ना भूलें बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए आज किन में आप पैसे लगा सकते हैं बताने के लिए अब हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेष जैन जुड़ गए हैं नीले गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका जी बिजनेस पर इंडेक्स पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी वीकली एक्सपायरी का दिन और पिछले दिनों हम देख रहे हैं बजट के बाद ही बाजार में अच्छा देखने को तो इस वीकली एक्सपायरी का जो आज एक्सपायर होने वाला है उसमें 15,000 तो कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड 14,700 से 500 की रेंज नजर आ रही है अगर आज के सेशन में जी हिसाब से ग्लोबल मार्केट हो रहे, थोड़ी सी गिरावट के साथ बाजार ओपन हो सकते हैं तो वो यूटिलाइज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी चौदह हजार सात का एक स्ट्रॉग इमीडिएट सपोर्ट है उसी के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह होगी ऑन द हाई साइड चौदह से चौदह ये एक इमीडिएट टारगेट होंगे वही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है एंड ऑन साइड का एक इमीडिएट है वहां तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्टी फोर ये इमीडिएट सपोर्ट्स होंगे और ओवरऑल अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो गिरावट थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली उपरी तरह से हो सकती है उसका यूटिलाईज करना चाहिए जब बैंक पहुँच होती है आ, आप आपके रिकमेंडेशन आज के लिए जानना चाहेंगे बिल्कुल मानसि जी आज दोनों ही खरीदारी के काउंटर है सबसे पहले बात करूंगा बीई एल भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड यहाँ पे कल के सेशन में बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था यहाँ पे गिरावट में खरीदारी करने की सलाह होगी 136.5 का स्टॉप लॉस होगा एंड 144 के टारगेट्स होंगे दूसरा खरीदारी करने का काउंटर है आईटी स्पेस ए लिमिटेड यहाँ पे एक लगातार गिरावट का दौर हमने देखा था पिछले कुछ समय से उसके बाद दो ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे रिवर्सल देखने मिल रहा है उसके चलते इसको खरीद के चलना चाहिए 2460 के स्टॉक लॉस ऐसी टू के टारगेट्स के लिए बिल्कुल नीले जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए